भगवान तावते किन का अंतिम सूत्र है अध्याय इक्यासी स्वर्ग का झंग सच्चे शब्द कर्म मधुर नहीं होते हैं कर्म मधुर शब्द सच्चे नहीं होते सज्जन विवाद नहीं करता है जो विवाद करता है वो सज्जन नहीं बुद्धिमान व्यक्ति बहुत, बहुत बातें नहीं जानता है जो बहुत बातें जानता है वो बुद्धिमान नहीं संत अपने लिए संग्रह नहीं करते वो दूसरों के लिए जीते हैं और स्वयं समृद्ध होते जाते हैं वो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं बर्फी प्रचुरता को उपलब्ध होते हैं स्वर्ग का ताओ आशीर्वाद देता है लेकिन हानि नहीं करता संत का ढंग संपन्न करता है लेकिन संघर्ष नहीं करता चैप्टर 81, वन द वे ऑफ हेवन true words are not fine sounding fine sounding words are not true a good man doesn't argue he who no doesn't argue he who argues is not a good man the wise one doesn't know many things he who knows many things is not wise the sage doesn't accumulate for himself and he lives for other people and grows richer himself he gives to other people and has greater abundance the tao of heaven blesses but doesn't harm the way of the sage accomplishes but doesn't contend bhagwan hame iska abhipret samjhane ki anukampa kare sath hi laotse ke tao te king ke sutron ke samapan par hamare aabhar aur naman swikar kare मनुष्य जैसा है वैसा एक झूठ एक गहरा असक्ति एक मिथ्यात्व, एक वंचना पर्त दर परत झूठ और झूठ जैसे प्याज को कोई छीले और हर पर्त के बाद नई पर्त निकलती आए. ऐसे मनुष्य का झूठ है गहरी झूठ की आदत है सत्य अपने आप में न तो कर्ण मधुर है और न कठोर न तो मीठा है न कड़वा लेकिन मनुष्य इतना असत्य है इस कारण सत्य के शब्द सदा ही कठोर मालूम पड़ेंगे तुम्हारे असत्य के कारण सत्य तो निष्पक्ष है सत्य का कोई स्वाद नहीं है सत्य तो स्वादातीत है लेकिन तुम्हें स्वाद आएगा तुम पर निर्भर करेगा अगर तुम सच्चे हो तो सत्य से ज्यादा कर्ण मधुर और कुछ भी नहीं अगर तुम झूठ हो जैसे कि तुम बड़ी मात्रा में हो तो सत्य हर जगह से चोट करेगा चुभेगा कांटे जैसा मालूम पड़ेगा इसे ठीक से समझ लेना तो हिलान समझ में आ सकेंगे अन्यथा भूल हो सकती है जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व के झूठ का परित्याग कर दिया जो सहज और सरल हो गया उसके लिए सत्य तो अमृत जैसा मालूम होगा उसके लिए बस सत्य ही पीने जैसा लगेगा वो वर्षों प्यासा रह सकता है जैसे चातक की कथा है कि स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है सरोवर भरा है जल से लेकिन स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है ऐसे ही बहुत ज्ञान भरा रहे सब तरफ लेकिन सत्य का खोजी सत्य की बूंद की प्रतीक्षा करता है वही है अमृत वही बूंद बनेगी मोती उसके हृदय में जाकर उसी बूंद से उसके मोक्ष का द्वार खोलेगा सत्य अपने आप में न तो मीठा है न कड़वा जो सत्य को उपलब्ध हो गया है जो सत्य हो गया है उसे ना तो सत्य मीठा मालूम पड़ेगा ना कड़वा सत्य तो उसके होने के ढंग में एक हो जाएगा उसका कोई स्वाद ही ना आएगा स्वाद तो उसका आता है जो हमसे विजाति हो हमसे भिन्न हो तुम्हें अपना ही स्वाद आता है अपना क्या स्वाद सत्य को जो उपलब्ध हो गया है उस सत्य का कोई भी स्वाद ना आएगा उसे पता ही ना रहेगा कि सत्य क्या है असत्य क्या है वो तो भूल ही जाएगा संसार क्या है मोक्ष क्या है ये तो सब सपने हो जाएंगे तो टूट गए वो नींद तो मिट गई जो सत्य में जाग गया है सपनों के स्वाद उसके खो ही जाएंगे लेकिन तुम जागे नहीं तुम गहन निद्रा में हो इसलिए जो भी जगाएगा वो कड़वा मालूम पड़ेगा तो जो भी जगाएगा, क्योंकि नींद को तुमने बड़ा मधुर मान रखा है तो जो भी तुम्हारी नींद तोड़ेगा वही तो स्मेंट मालूम पड़ेगा सुबह कभी तुम्हें उठना हो पांच बजे तो तुम कहके सोते हो कि मुझे उठा देना तुम ही कह सोते हो कि उठा देना और सुबह पांच बजे जब तुम्हें कोई उठाने लगता है तो शत्रु जैसा मालूम पड़ता है नींद बड़ी मधुर लग रही है तुम्हें और झूठ बड़े प्यारे लग रहे हैं झूठ को ही तुमने अपने चारों तरफ बसाया है वही तुम्हारा घर है वही तुम्हारी दुनिया है उसके टूटने में लगता है तुम्हें टूट जाओगे नींद टूटने में ऐसा लगता है तुम टूट रहे हो जागरण का तो कोई पता नहीं नींद का ही पता है उसी नींद में मीठे सपने भी देखे माना कि दुख सपने भी देखे लेकिन आदमी दुख स्वप्नों को तो भूलता चला जाता मीठे सपनों को याद रखता है दुख को तो स्मृति के बाहर कर देता है सुख की श्रृंखला को संजो लेता है उसी की याद में जो सुख अतीत में पाया और उसी की आशा में कि फिर फिर उसी सुख को भविष्य में पाऊंगा आदमी चाहता है सोया रहे तो जो भी जगाएगा वो शत्रु मालूम पड़ेगा सुबह की अजान मस्जिद से उठती हुई कर्ण मधुर नहीं मालूम होगी कड़वापन लगेगा कड़वापन तुम्हारे कारण ऐसा ही समझो कि बहुत दिन तुम बीमार रहे हो बुखार से अभी अभी उठे हो मिष्टान भी मीठा नहीं लगता तुम्हारी जीव अस्वस्थ है मिठाई की मिठास मिठास और मिठाई में कम तुम्हारी जीत पर निर्भर है तुम उदास हो आकाश में पूर्णिमा का चांद निकला हो वो भी उदास लगता है लगता है रो रहा है जा जा अगर तुम बहुत दुखी हो कोई मर गया है प्रीतम से छूट गए हो कोई दुर्घटना घटी लगेगा कि चांद से आंसू टपक रहे हैं फूल कुमलाए हुए दिखाई पड़ेंगे वृक्षों में सन्नाटा होगा उदासी का तुम जैसे होते हो वही व्याख्या तुम्हारे चांद तरफ फैल जाती फिर प्रीतम घर लौट आया है तो अमावस की रात भी पूर्णमासी से ज्यादा उजाली मालूम पड़ेगी कुला फूलों में भी नए जीवन का आविर्भाव दिखाई पड़ेगा सुग पत्ते हरे मालूम पड़ेंगे जब तुम्हारे भीतर सावन है तो सब तरफ सावन हो जाता जब तुम्हारे भीतर मरुस्थल है सब तरफ मरुस्थल हो जाता क्योंकि तुम केंद्र हो तुम्हारे जगत के और तुमसे ही व्याख्या उठती है तो जब लाओ से कहता है सत्य शब्द कर्ण मधुर नहीं होते और कर्ण मधुर शब्द सत्य नहीं होते तो तुम से कुछ कह रहा है ये सत्य के संबंध में वो कुछ भी नहीं कह रहा है क्योंकि सत्य के संबंध में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता उस स्वयं ही कहता है पहले सूत्र में तो औ कि जो कहा जा सके वो सत्य नहीं है जो नहीं कहा जा सके वही सत्य है तो सत्य के संबंध में तो लाउस कुछ भी नहीं कह रहा है तुम्हारे संबंध में कह रहा है तुम इतने झूठ हो गए हो कि तुमने सत्य का स्वाद ही खो गया है तुम इतने विपरीत चले गए हो कि सत्य तुम्हें निकट नहीं मालूम पड़ता दूर मालूम पड़ता है दूर ही नहीं मालूम पड़ता दुश्मन मालूम पड़ता है मैंने सुना बनर सा उसके एक विरोधी ने कहा कि तुम मेरे संबंध में झूठी बातों का प्रचार बंद करो अमित मुझसे बुरा कोई दिन ना होगा बनरसा ने कहा रुको पहले ठीक से सोच लो अभी मैं तुम्हारे संबंध में झूठी बातों का प्रचार करता हूँ अगर मैं सत्य बातों का प्रचार करने लगू तब बना ये कह रहा है कि जो तो झूठी बातें हैं तुम्हारे संबंध में ये इतना दुख दे रही है अगर सत्य बातों का प्रचार करूं तो कितना दुख न देंगे तुम तो मेरी अनुकंपा अनुभव करो कि तो मैं तुम्हारे संबंध में सत्य बातें नहीं कह रहा तुम्हारे संबंध में कोई झूठ कह देता है अगर वो सच में ही झूठ है तो तुम परेशान नहीं होते उसमें कोई सच्चाई होगी तभी तुम परेशान होते अगर उसमें बिल्कुल ही सच्चाई ना हो तो परेशानी होती ही नहीं उसमें जितनी ज्यादा सच्चाई होगी उतनी परेशानी बढ़ती जाती तुम बेईमान हो और कोई बेईमान कह देता है तो तुम तलवार निकाल के खड़े हो जाते हो क्योंकि ये तो जान जीवन का सवाल हो गया है। हो तुम बेईमान और अगर ये बात फैल गई कि बेईमान हो तो बेईमानी करने की सुविधा छीन हो जाएगी बेईमानी तो तभी तक कर सकते हो जब तक लोग मानते हैं कि तुम ईमानदार लोग जब तक मानते हैं ईमानदार हो तभी तक तो बेईमानी की गुंजाइश बेईमानी के अपने पैर नहीं वो भी ईमानदारी के कंधों पर बैठ के चलती है झूठ के अपने कोई पैर नहीं है वो भी सत्य का सहारा लेता है तो अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम झूठे हो अगर तुम सच में ही झूठे हो तो तुम उबल पड़ोगे भयंकर क्रोध का जन्म होगा वो क्रोध ही बता रहा है कि सत ने चोट की और अगर वो झूठ ही था बिल्कुल तो तुम हंस निकल जाते इसलिए तो संतों को तुम गाली देते हो वो हंस निकल जाते हैं इसलिए नहीं कि तुम कुत्ते हो और वो हाथी भौकते रहे कुत्ते हाथी कोई फिक्र नहीं करता नहीं ये तो बड़े अहंकार की भावना हो गई वो सिर्फ इसलिए हंसते निकल जाते हैं कि बात में कोई बल ही नहीं है क्रोध के लायक मामला ही नहीं है हंसने योग्य है और तुम पर तो उन्हें दया आती कि तुम कैसे झूठ में पड़े हो सत्य चोट करता है क्योंकि तुम झूठे हो सत्य कड़वा लगता है क्योंकि तुम झूठे हो जिसने भी हिम्मत की तुमसे सत्य कहने की उससे ही तुम्हारी दुश्मनी बन जाएगी ऐसा हुआ मेरे एक परिचित थे की नाम व्यक्ति थे सेठ गोविंद संसद के सदस्य थे पचास वर्षों से दुनिया में कोई आदमी इतने लंबे समय तक किसी संसद का सदस्य नहीं रहा कोई सौ किताबों के लेखक थे जीवन भर राजनीति और साहित्य में बिताया था फिर उनके लड़के की मृत्यु हो गई लड़का मध्य प्रदेश में उपमंत्री था और उससे उन्हें बड़ी आसानी थी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी उसकी मृत्यु जैसे उनकी ही महत्वाकांक्षा की मृत्यु थी बड़े दुखी हो गए आत्महत्या की बात सोचने लगे और पहली दफे साधु संतों के पास जाना शुरू किया उसी दुख की घड़ी में वो मेरे पास भी आ गए मुझसे कहने लगे कि मैं आचार्य तुलसी के पास गया था जैन मुनी प्रसिद्ध जैन मुनी और उनसे जब मैंने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है आप कुछ खोज के बताएं कि उसका जन्म हो गया या नहीं उन्होंने तो आंख बंद की वो ध्यान में लीन हो गए और फिर उन्होंने कहा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं आपका बेटा तो स्वर्ग में देवता हो गए बड़े प्रसन्न मेरे पास आए कहने लगे आदमी तो ये है आचार्य आचार्यू बड़े साधु संन्यासी देखे बाकी ऐसा गहरा खोज नहीं देखा मैंने उनसे कहा कि मैं एक सौ को जानता हूँ जो स्वर्ग नर्क के संबंध में तुलसी तो जी से बहुत आगे आप उनके पास जाएं कभी आप इलाहाबाद जाएं तो वहां एक स्वामी राम हैं उनके साथ मिले उनका अन्वेषण स्वर्ग नर्क में तुलसी तो जी से बहुत आगे तुलसी तो जी तो भी शिखर जरूर कहा की जाऊंगा गए रामस्वामी को मैंने खबर कर दी थी कि भाई क्या क्या कहना उन्होंने आखिर बंदिंग बड़े हाथ पर, पर और और पड़ा खड़े हुए सेठ जी बहुत प्रभावित हुए थे तो तुलसी जी ने भी नहीं किया था फिर उन्होंने बिल्कुल उसी भाव में का एक ग्राम है जबलपुर के पास सालीवाड़ा ग्राम उस, उसका नाम है सेठ जी चौके उनका ही गांव है छोटा खेती और बगीचा वहां है सालीवाड़ा और वहां एक पीपल का वृक्ष है आदमी बड़ा गहरा है वृक्ष वहां उसी वृक्ष पर तुम्हारा लड़का प्रेत होके रहने लगा है बहुत धक्का लगा प्रेत और राम ने कहा थोड़े सोच समझ के जाना क्योंकि खतरनाक प्रेत हो गया क्योंकि तो राजनीतिक जब मरते तो खतरनाक प्रेत होते ही कभी राजनीतिक को स्वर्ग जाते सुना से जी की सब आज ठकमगा गई इस आदमी तो भरोसा ना आया कि ये भी कोई साधु और फिर कहा उस स्वामी ने और जबलपुर में एक मंदिर है गोपाल दास जी का मंदिर ही मंदिर वहां भी तुम्हारा लड़का रोज शाम को छह बजे आता है पूजा में सम्मिलित होने लौट क्या है बिल्कुल उदास हो गए थे लड़का मरा था उससे भी ज्यादा दुखी होकर लौटे कहने लगी ये कहा भेज दिया आपने आदमी तो दुष्ट है और ये सच नहीं हो सकता ये बात बिल्कुल झूठ है ये मैं मान ही नहीं सकता तुलसी जी बिल्कुल ठीक है मैंने कहा आप थोड़ा सोचो तुलसी जी के ठीक होने का आपके लिए कोई प्रमाण आपकी वासना के आपकी महत्वाकांक्षा के अनुकूल है आपका बेटा और स्वर्ग में पैदा ना हो यह हो ही कैसे सकता अहंकार की तृप्ति होती भी आप चाहते थे मुख्यमंत्री हो जाए यहां भी आप सोचते थे कि जवाहरलाल के बाद जगमोहन के अलावा कोई आदमी भारत में है ही नहीं काम का तो जवाहरलाल के बाद अगर भारत में समझ होगी तो जगमोहन उनका लड़का ही प्रधानमंत्री होना चाहिए वो यहां नहीं हो पाया तब अब कम से कम स्वर्ग में पैदा हो जाए और मैंने कहा अगर दोनों में कोई सच हो सके तो ये राम स्वामी सच हो सकता है क्योंकि लड़का मरा राजनीति के तनाव में 24 घंटे की कल है और संघर्ष और राजनीति का उपद्रव और दांव दावे वही उसे ले डूबा स्वर्ग जाने की अगर इन सब को सुविधा है तो साधु संत कहा जाएंगे मैंने कहा तुलसी जी से फिर पूछना कि अगर राजनीतिक स्वर्ग में देवता होने लगे तो तुम्हारा क्या होगा तुम कहां जाओगे कोई जगह नहीं बचती फिर नहीं ना तो तुलसी जी सच है और न कोई रामस्वामी सच है राम स्वामी तो निश्चित झूठ थे वो तो मेरे कहे उन्होंने सब किया था लेकिन तुम वही सुनना चाहते हो जो तुम्हारे अहंकार को तुम्हारे झूठ को परिपुष्ट करे फिर वो कभी रामस्वामी के पास दोबारा नहीं गया वो लोगों को कहते रहे वो भी कोई साधु दुष्ट प्रकृति का आदमी मेरा तो लड़का मर गया और उसने इस तरह की बातें कही मगर डर के मारे वो सालीवाड़ा जाना बंद कर दिए और गोपालदास जी के मंदिर भी सुबह जाने लगे शाम की बजाय क्योंकि तो शाम को हो ना हो कहीं सच हो ये भीतर तो डर लेकिन रामस्वामी के खिलाफ जब तक वो जिंदा रहे तो वो भी चले गए वो तो जब भी मुझे मिलते तो उनके खिलाफ जरूर कुछ कहते सत्य और असत्य का बड़ा सवाल नहीं तुम जहां हो उसे जो परिपुष्ट करे वो मधुर लगता है तुम्हारी जो मनोकामना है उसे जो परिपुष्ट करे वो मधुर लगता है वो मीठा लगता है वो अपना लगता है जो तुम्हारी धारणा को तोड़े वो शत्रु लगता है बात कड़वी लगती है तुम्हारी जड़ों को हिला है उससे तुम कैसे मित्र मान सकते हो वो तो मृत्यु जैसा मालूम होता है इसलिए तो तुमने जहर दिया सुखरातों को सूर्यों पर चढ़ाया तुमने क्राइस्तों को पत्थर मारे बुद्धों को और चालवाजों को तुमने पूजा है झूठों को तुमने पूजा है लेकिन इसमें कुछ नहीं, गणित साफ है तुम झूठे हो तुम झूठों को ही पूछ सकते हो तुलसी जी ने होशियारी की आंख हाँ, बंद करके जो बात उन्होंने बताई कि तुम्हारा लड़का स्वर्ग में पैदा हो गया है यह बड़ी हुशियारी की बात है ये राजनीतिक दांव पे तुम जो चाहते थे वो कह दिया तुम जो चाहते हो वो ठीक हो नहीं सकता तुम ठीक नहीं हो इसलिए सत्य कड़वा लगता है के वचन को हम समझने की कोशिश करें सच्चे शब्द कर्ण मधुर नहीं होते क्योंकि तुम असत्य हो और तुम्हारे कामों में इतने असत्य भरे कि सत्य के पहले तो प्रवेश का ही उपाय नहीं सत्य को तुम भीतर ही न जाने दोगे क्योंकि वो तुम्हें डिगमगा देगा वो तूफान की तरह आएगा आंधी की तरह आएगा तुम्हारे सारे जीवन को ध्वस्त कर देगा तो सत्य को तुम पहले तो सुनते ही नहीं अगर भूल चूक से सुन लिया तो तुम उसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर लेते हो फिर तुम व्याख्या में उसे लीप पोत देते हो तुम्हारी व्याख्या ऐसी है जैसे कि कड़वी गोली किसी को देनी हो तो शक्कर दी। तो तुम व्याख्या कर लेते हो कड़वे सत्यों की और व्याख्या करके तुम निश्चिंत हो जाते हो या तो तुम सुनते नहीं या सुनते हो तो गलत सुनते हो और अगर इन दोनों बातों को तोड़ के कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर सत्य को पहुंचा दे तो वो व्यक्ति प्रीति मालूम होता गुरु कभी प्रीति कर मालूम नहीं हो सकता गुरु तो तभी प्रीति कर मालूम होगा जब तुम मिटने को तैयार हो जाओ मेरे पास इतने लोग आते उनमें तीन कोटियों के लोग हैं एक वे हैं जो इसलिए आते हैं कि मैं उनकी मान्यताओं को पुष्ट कर दू वो मेरे पास आते ही नहीं वो अपनी मान्यताओं की पुष्टि के लिए आते हैं। वो जो मानते हैं अगर मैं भी कह दूं कि ठीक है तो उनके चित्त की प्रसन्नता देखने जैसी होती है। उनका अहंकार पुष्ट हुआ वो गीता के भक्त थे और मैंने गीता की प्रशंसा कर दी तत्सण मैं उनके लिए ज्ञानी हो जाता हूं मैं ज्ञानी हो जाता हूं क्योंकि वो ज्ञानी है और गीता में उनकी श्रद्धा है और मैंने भी कहती बात मैंने उनकी ही बात कह दी ऐसे लोग मुझसे आपके कहते हैं कि आपने जो कहा वो हमारी ही बात कहती चित्त प्रसन्न हो गया बड़े आनंदित जा रहे हैं ऐसा मौका कमी आप आता है ऐसे लोगों को मैं आनंदित नहीं भेजता क्योंकि वो तो गलती हो जाएगी ये तो गलत तरह का आनंद होगा ये तो दवा ना होगी जह होगा इनके अहंकार को तो तोड़ना है अगर इनके अहंकार में गीता की बुनियाद रखी तो गीता को भी तोड़ना जरूरी है ताकि इनका अहंकार गिर जाए अगर इन्होंने अपने अहंकार को कृष्ण के सहारे खड़ा कर रखा है तो कृष्ण को भी खींच लेना जरूरी है ताकि इनका अहंकार कर जाए एक मित्र कुछ दिन पहले आए आते से हाथ जोड़ के कहा कि और सब ठीक है आप कभी रामायण पर बोले आए थे मुझे सुनने को रामायण के भक्त मैंने कहा राम ने मेरा कोई लगाव नहीं इसलिए नहीं कि राम ने मेरा कोई लगाव नहीं जैसे मैंने कहा राम ने मेरा कोई लगाव नहीं उनके चेहरे पर अंधेरे बादल गिर गए और मैंने कहा तुलसीदास होंगे अच्छे कवि लेकिन उनके संतत्व में मेरा भरोसा नहीं पैर के नीचे से जमीन खिसक फिर दोबारा उनके मुझे दर्शन ही ना हुए आए थे यहां रुकने दस दिन कि यहां सुनेंगे लेकिन दूसरे दिन सुबह वो दिखाई ही नहीं पड़े सांझ मिल के ही निपटारा हो गया वो आए थे सुनने की मैं राम की प्रशंसा करू तो राम की प्रशंसा में मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मुसलमान से करता हूं मैं राम की प्रशंसा राम के बख्त नहीं करता लोग मुझसे पूछते हैं ये लाउस्य आप किस लिए बोल रहे हैं तो मैं कहता हूं यहाँ कोई चीनी नहीं है इसलिए अगर चीनी जाओ तो लाओस से तो बोल के नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां लाओस से के आधार पर अहंकार खड़े हो गए वहां तो लोग बड़े प्रसन्न होंगे कि ठीक उनकी ही बात को मैं ठीक कह रहा हूं इसे थोड़ा समझ नहीं मेरा गणित थोड़ा समझ में आ जाए तो अच्छा ना कुछ लेना देना है लाओ से ना कुछ लेना देना है कृष्ण से अगर सवाल है कुछ तो मेरे और तुम्हारे बीच तुम्हें तोड़ना है तुम्हारे अहंकार को गिराना है और जो जो सहारे तुमने ले रखे हैं वो भी हटाने पड़ेंगे नहीं कि वो सहारे गलत थे बल्कि उन सहारों से तुमने गलत अहंकार खड़ा कर लिया था इसलिए कभी हटाऊंगा और कभी जमाऊंगा क्योंकि कभी मुझे लगेगा कि कोई ऐसा आदमी आ गया कोई जैन आ जाए तो मैं राम की प्रशंसा करता हूं गहरे में सवाल इस तरह के आदमी के साथ ये होता है कि वो जो मानता है उसकी परितृप्ति हो जाए उसका अहंकार भर जाए मैंने भी हां भर दी मैंने भी प्रमाण पत्र दे दिया कि वो ठीक है जब राम का भक्त कहता है राम पर कुछ बोले तो वो ये नहीं कह रहा है कि राम से उसको कुछ लेना देना वो ये कह रहा है कि मेरी जो मान्यताएं हैं उनको तृप्त करें मेरी मान्यताओं पर जल्दी राम से कोई मतलब नहीं है मेरे अहंकार को थोड़ा और बढ़ा दे कि मैं लौट के जाके कह सकू कि मैं सदा ठीक था सदा ही ठीक था और तर्क और प्रमाण जुटा लू अपने ठीक होने के नहीं ऐसी भूल मैं नहीं करता ऐसा आदमी अगर बहुत हिम्मत हो तो ही मेरे पास टिक सकता है नहीं तो भाग जाएगा उसके बचने का कोई उपाय नहीं बहुत साहसी हो कि अपने अहंकार को टूटता देख सके और रुक जाए तो ही रुक पाएगा लेकिन तो ही रुके तो कोई अर्थ है तुम्हारे अहंकार को बचा के तुम्हें मैंने रोक भी लिया अपने पास तो तुम्हारी भीड़ को इकट्ठा करके क्या करूंगा तुम्हारी भीड़ नहीं चाहिए तुम्हारा निरहंकार भाव चाहिए एक भी व्यक्ति मेरे पास हो लेकिन निरहंकार की भाव दशा में हो तो जो मैं चाहता हूं जो परम फूल मुक्ति का वो उसमें खिल सकता है दूसरे तरह के लोग हैं जो इस आशा में मेरे पास आते है। उनकी कोई मान्यताएं नहीं है वो मान्यताओं की तलाश में आते कि कुछ भरोसे के लिए मिल जाए कुछ विश्वास करने को सहारा मिल जाए वो डगमगा रहे हैं। शिक्षा ने आधुनिक जगत ने उन्हें ठीक ठीक आधार नहीं दिए मान्यताओं के धर्म की ठीक ठीक शिक्षा नहीं हो पाई बचपन में तो उनका अहंकार थोड़ा डमाडोल है संदिग्ध है वो आते है इस तलाश में कि मैं उनके अहंकार को असंिग्ध कर दूं उन्हें कुछ मान्यताएं दे दूं उनके पास मान्यताएं नहीं वो मेरे पास मान्यता लेने आते हैं वो भी गलत लोग हैं क्योंकि मैं किसी को मान्यता देना नहीं चाहता मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं मान्यता नहीं मान्यता तो झूठ है मानता का तो अर्थ है जो तुम नहीं जानते उसे मान लिया जिसे नहीं देखा उसे स्वीकार कर लिया जिसका कोई स्वाद नहीं लिया उस पर उधार भरोसा कर लिया किसी और की आंख से देखने का नाम मान्यता है वो चाहते हैं कि मेरी आंख से देखना हो जाए मेरी आंख से तुम कैसे देख सकोगे तुम अपनी ही आंख से देख सकोगे और मेरी आंख से अगर देखा तुमने तो तुम्हारी आंख अंधी हो जाएगी और तुम्हें मैं अंधा नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें तुम्हारी आंख देना चाहता हूँ विश्वास नहीं मान्यता नहीं बोध दूसरे तरह का व्यक्ति उतना कठिन नहीं जितना पहले तरह का व्यक्ति लेकिन वो भी हैरान होता है वो आया था अपनी मान्यताओं को मजबूत करने और उसके बाद जो थोड़ी बहुत संदिग्ध मान्यताएं थी वो भी मैं तोड़ डालता हूँ तीसरे तरह का व्यक्ति है जिसकी न कोई मान्यता है न जो किसी मान्यता की तलाश में आया है वही सत्य का खोजिए उसके लिए सत्य बिल्कुल कर्ण मधुर होगा उस पर माधुरी की वर्षा हो जाएगी उसके चारों तरफ काव्य की धुन बजने लगेगी उसे मैं एक गीत की तरह लपेट लूंगा चारों तरफ से पक्षम उसके भीतर नए का आविर्भाव होने लगेगा उसके भीतर के मंदिर की घंटिया बजने लगेंगी अर्चना के दिए जल जाएंगे धूप से सुगंध उठने लगेगी अगर तुम शून्य होकर आए हो तो सत्य मधुर लगेगा अति मधुर लगेगा उससे मीठा कहीं कुछ है तुम पर निर्भर रहे कैसे तुम आए हो तीसरी तरह का आदमी तो बहुत मुश्किल कभी कभी आता है दूसरे तरह के लोगों को थोड़ी कम मेहनत से तीसरे तरह का आदमी बनाया जा सकता है पहले तरह के लोगों को बड़ी मुश्किल से तीसरी तरह का आदमी बनाया जा सकता पहले तो वो रुकते ही नहीं बनाने का मौका नहीं देते भाग जाते उनकी मान्यता को जरा चोट लगी कि वो भागे वो एक पौधा देखा होगा लजनू उसको छू दो बस उसके पखरी बंद हो जाती है एकदम सब पत्ते बंद हो जाते वो बिल्कुल मुर्दे की तरह हो जाते ऐसे ही पहली तरह के लोग हैं छुई मुई उनकी मान्यता को छू दो बस समाप्त वो बंद हो गए फिर तुमसे उनका कोई लेना देना न रहा फिर वो कभी तुम्हारी तरफ आंख उठा के ना देखेंगे उनकी आंख बंद हो गई तुम उनके लिए रहे नहीं वो तुम्हारे लिए ना रहे सबसे सेतु टूट गए इस तरह का आदमी सबसे ज्यादा अधार्मिक आदमी है और इसी तरह के लोग मंदिर मस्जिदों में अड्डा जमा के बैठे तो बड़ी दुर्घटना घट गई अधार्मिक धार्मिक स्थलों में अड्डा जमा लिया दूसरे तरह का आदमी मध्य बिंदु में वो धार्मिक भी हो सकता है अधार्मिक भी हो सकता है अगर कोई उसकी मान्यताएं मजबूत कर दे और नई मान्यताएं दे दे तो वो मंदिरों में सम्मिलित हो जाएगा वो भी अधार्मिक हो जाएगा और अगर वो सौभाग्य से किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो उसकी में मिगाती हुई मीनारों को बिल्कुल गिरा दे खाली कर दे नग्न और शून्य चित्त में कोई धारणा न रह जाए तो तुम सत्य के निकटा सकोगे शून्य चित्त हो तो सत्य अमृत की वर्षा है भरा हुआ चित्त हो तो सत्य बड़ा दुखदायी है पल्लाव से ठीक ही गहरा है क्योंकि शून्य चित्त तो कभी करोड़ में एकाध का होता है वो अपवाद है उसे नियम के भीतर लेने की जरूरत नहीं है वो तो केवल नियम को ही सिद्ध करता है सच्चे शब्द कर्ण मधुर नहीं होते कैसा दुर्भाग्य कि सच्चे शब्द कर्ण मधुर नहीं होते कैसा दुर्भाग्य कि कर्ण मधुर शब्द सच्चे नहीं होते होना तो इससे उल्टा ही चाहिए कि झूठ कड़वा हो लेकिन तुमने खूब अभ्यास कर लिया है झूठ का अभ्यास से कड़वी चीजें भी मधुर लगने लगती पहली दफा तुम सिगरेट पीना शुरू करते हो कड़वी खांसी आती है आंख ना आंसू जाते हैं जरा भी स्वाद नहीं आता अभ्यास करना पड़ता है थोड़ी दिनों में तुम अभ्यस्त हो जाते हो तिख्त कड़वापन खो जाता है मधुर मधुरमानुम पड़ने लगता है धुएं का पीना शराब तो तुम पीना शुरू करते हो तिखते फिर अभ्यास की जरूरत है एक बार अभ्यास हो गया तो शराब में बड़ी मधुर मालूम होने लगती है। भागे चले जा रहे हो मधुशाला की तरफ झूठ का अभ्यास हो जाए तो मधुर लगने लगता है और झूठ का लंबा अभ्यास इस जन्म में भी बहुत लंबा अभ्यास है और पिछले जन्मों का लंबा लंबी यात्रा है उसमें झूठी परिपोषित किया गया है मुल्ला नीन के घर में एक दन्हमान था उसकी पत्नी अमीर घर की लड़की है और जैसे अमीर घर की लड़कियां होती है एक तो पत्नियां वैसे उपद्रव गरीब घर गर की हो तो भी। अमीर घर की पत्नी तो फिर बहुत उपद्रव वह हर छोटी बात में याद दिला देती है मुल्ला को कि ये शानदार मकान न होता अगर मेरे बाप के पास पैसे ना होते ये कार ना खड़ी होती पोर्च में अगर मेरे बाप के पास पैसे ना होते जिस कुर्सी पे आराम से बैठे हो ये कुर्सी घर में ना होती भीख मांग रहे होते अगर मेरे बाप के पास पैसे ना होते तो मैं मेहमान था भोजन की थाली लग गई थी और उसने अपना राग छेड़ दिया कि चांदी की थालियों में भोजन चल रहा है अगर मेरे बाप के पास पैसे ना होते तो मुल्ला तुम भीख मांगते मुल्ला ने कहा बात कही दूं। तो बहुत हो गया मैं हूं अगर तेरे बाप के पास पैसे होते तो तू भी यहाँ ना होती केवल और कुर्सी का तो सवाल ही नहीं तेरे बाप के पास पैसे ना होते तो तू भी यहाँ ना होती हमने कोई तुझसे व्यवहार नहीं किया तेरे बाप के पैसों से विवाह किया प्रेम तो झूठ है सौ में निन्यानबे मौके पर कभी पैसे के लिए कभी प्रतिष्ठा के लिए कभी चमड़ी के लिए और कभी बहुत छोटी बातों के लिए जिनका तुम हिसाब ही न लगा सकोगे कि कैसा पागलपन पैसे के लिए बहुत मौकों पर प्रेम का खड़ा हो जाता है प्रतिष्ठा के लिए पद के लिए कुलीनता के लिए बड़ा घर बड़े संबंधी आर्थिक लाभ कभी स्त्री की चमड़ी सुंदर है इसलिए वो भी ऊपर ऊपर है क्योंकि स्त्री चमड़ी नहीं है चमड़ी से बहुत ज्यादा है और चमड़ी तो भूल जाएगी दो दिन बाद रोज तो भीतर की आत्मा के साथ रहना पड़ेगा कभी आंखों के लिए कि आंखें सुंदर थी लेकिन कहीं आंखों के साथ रहने से कुछ काम चला है कि कभी नाक का आकाश कि कभी वाणी की मधुरता और कभी कभी और भी छुद्र बातों के लिए प्रेम का आवरण खड़ा हो जाता है स्त्री का चलने का ढंग तो उसके मुड़ने का ढंग तो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए लेकिन तुम इन सबको प्रेम का आवरण दे देते हो छोटी बातें बड़ी मालूम होने लगती लेकिन ये आवरण टूटेगा जब तक कि प्रेम ही ना हो और प्रेम अकारण प्रेम का कोई कारण नहीं ना तो नाक का झुकाव ना आंख का मछलियों जैसा होना कोई कारण नहीं है प्रेम का प्रेम अकारण भाव दशा है अतर्क तुम यह नहीं बता सकते कि क्यों क्यों का अगर उत्तर दे सको तो तुम्हारा प्रेम झूठा है तुम क्यों का उत्तर खोजो और खोजो और ना पा सको तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है तुम कहो कि क्यों तो कुछ भी नहीं मिलता कारण तो कुछ भी नहीं मिलता बस हृदय है कि बहा जाता है अगर तुम कारण बता सको कि इस कारण से प्रेम तो प्रेम नहीं है कारण ही महत्वपूर्ण है धन पद प्रतिष्ठा कुछ भी नाम हो उसका और आज नहीं कल चुक जाएगा का। कारण सदा चुक जाते हैं कारण शाश्वत नहीं हो सकते कारण तो क्षण जीवन है उनका अकार प्रेम शाश्वत हो सकता है वही प्रेम फिर जिसका तुमने प्रेम किया हो उसका शरीर भी छूट जाए तो भी प्रेम नहीं छूटता जैकलिन के चित्र देख रहा था दूसरा पति मर गया लेकिन जैकलिन के चेहरे पे कोई उदासी और दुख नहीं की संपत्ति ही कारण रही होगी प्रेम का और कैनेडी से भी प्रेम नहीं रहा होगा क्योंकि इधर कैनेडी मरा नहीं कि उधर नहीं। नए विवाह का आयोजन हो गया शायद आयोजन पहले से ही तैयार था कैनेडी से भी प्रेम लगा लिया होगा कि कैनेडी की बड़ी संभावनाएं थी भविष्य में कभी न कभी वो आदमी प्रेसिडेंट होने ही वाला था उसमें प्रतिभा थी दौड़ गति थी महत्वाकांक्षा थी आदम में महत्वाकांक्षा थी शायद उस अदम महत्ता काम्छा के कारण ही ये स्त्री कैनेडी के प्रेम में पड़ गई होगी फिर धन था कैनेडी मरा नहीं क्यों ओनासिस और ओनासिस तो बूढ़ा आदमी था उनहत्तर साल का होकर मरा फासला लंबा है जैकलिन 45 साल की कुछ इस बूढ़े से प्रेम के कारण विवाह न किया होगा दुनिया के थोड़े से संपत्ति संपत्तिशालियों में एक था ओनासिस, उसकी संपत्ति से प्रेम किया होगा इधर ओनासिस मरा नहीं कि सारी अमेरिका में चर्चा शुरू है कि अब कौन जैकलिन किसके साथ विवाह करने वाली और देर ना लगेगी और अब तो देर करने का समय भी नहीं है पैतालीस साल की जल्दी ही करनी पड़ेगी नहीं तो समय गुजरा जाएगा प्रेम की कथा के पीछे अक्सर कुछ और ही छिपा होता है तुम्हारी मित्रता के पीछे कुछ और ही छिपा होता है तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कुछ और ही छिपा होता है कोई भी चीज सरल नहीं मालूम पड़ती कि तुम सिर्फ मुस्कुरा रहे हो पीछे कुछ भी नहीं कि तुम सिर्फ प्रेम कर रहे हो पीछे कुछ भी नहीं कि तुम किसी के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ा दिए हो अकार पीछे कुछ भी नहीं जिस दिन तुम सच होने शुरू हो जाओगे जब तुम्हारा प्रत्येक अपने आप में समग्र होगा और उसके पार कुछ भी ना होगा तब तुम्हें सत्य बड़ा कर्ण मधुर मालूम पड़ेगा उससे ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है तुम उसे आलिंगन कर लोगे उससे सुंदर कुछ भी नहीं उससे संगीतपूर्ण कुछ भी नहीं लेकिन तुम्हारे विसंगीत में तुम्हारे भीतर के कोलाहल में तुम्हारे कपट के जाल में जब संगीत की किरण आती है तो तुम्हारे कारण संगीत की किरण संगीत की किरण नहीं मालूम पड़ती उपद्रव मालूम पड़ती तुम अंधकार के इतने आदि हो गए हो कि जब प्रकाश तुम्हारे द्वार आता है तो तुम आंख बंद कर लेते हो तुम तिलमिला जाते हो तुम्हारी तिलमिलाहट प्रकाश के कारण नहीं है तुम्हारी तिलमिलाहट लंबे दिनों तक अंधकार में रहने के कारण सच्चे शब्द कर्ण मधुर नहीं होते कर्ण मधुर शब्द सच्चे नहीं होते ऐसे बनने की कोशिश करना कि सत्य तुम्हें कर्ण मधुर हो सके और तब तक समझना कि यात्रा करनी जब तक सत्य कर्ण मधुर ना हो जाए चाहे कितना ही काटता हो चाहे आर् की तरह तुम्हारी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर देता हो तो भी तुम अपने को इस योग बनाते जाना कि सत्य प्रीति कर लगे क्योंकि उसी प्रीति से तो परमात्मा तक तो पहुँचने का सेतु बनेगा और अगर असत्य कण मधुर लगता है और जानते हो कि असत्य कोई तुमसे कह देता आहा कितनी सुंदर हो और तुमने खुद ही सत्या आईने में तुमने खुद ही शक्ल बहुत बार देखी है तुम खुद भी नहीं कह सकते इतने विश्वास से कि आह कितने सुंदर हो लेकिन दूसरे पे तुम भरोसा कर लेते असत्य कितना सुंदर मालूम पड़ता है और असत्य को जब तक तुम सुंदर मालूम करते हो सुखद प्रीति कर तब तक तुम कैसे सत्य से संबंध जोड़ पाओगे तो जोड़ना बिल्कुल मुश्किल है असत्य तुम्हें लूट ही लेगा असत्य तुम्हें बुरी तरह दबा डालेगा और तुम धीरे धीरे इतने झूठ हो जाओगे कि तुम ये भरोसा भी ना लग सकोगे कि सत्य जैसी कोई चीज होती है सज्जन विवाद नहीं करता विवाद तो वे ही करते हैं जिन्हें अपने सत्य पर भरोसा नहीं विवाद तो पैदा ही तब होता है जब तुम दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो लेकिन ये बड़ा जटिल है जब भी तुम दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो तो असलियत में तुम दूसरे के माध्यम से अपने सामने कुछ सिद्ध करना चाहते तुम हो तुम संदिग्ध हो हिंदू सिद्ध करना चाहता है हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है ये संदिग्ध आदमी ये तर्क का जाल फैला के अपने को भरोसा दिलाना चाहता है और दूसरे को दिला पाए या ना दिला पाए अपने को तो दिला ही लेगा दूसरे के सामने हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे की आंखों में देख लें कि हमारा तर्क सार्थक है तो हमें भी ख्याल आ जाए मैंने सुना है मुल्ला न एक रास्ते से गुजर रहा है उसकी रंग बिरंगी पोशाक और उसके चलने का ढंग कुछ आवारा बच्चे उसके पीछे हो लिए, कोई कंकर मार रहा है कोई मजाक कर रहा है उनसे छुटकारा पाने के लिए मुला ने सुनका की सुनो तुम्हें खबर है कि आज राजमहल में बोझ दिया जा रहा है सारे नगर को बच्चे साथ हो लिए गए कंकर पत्थर फेंकना वो बात गौर से सुनने लगे बच्चे बात गौर से सुनने लगे मुला भी गर्मा गया बातचीत में ज्यादा गर्मी आ गई वाचाल हो गया बोझों की चर्चा करने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है महल में आज और तुम यहाँ क्या कर रहे हो बात में जोश आ गया जैसा कि बोलने वालों को अक्सर आ जाता है बोलने से गर्मी बढ़ती है अगर सुनने वाले उस उत्सुक दिखाई पड़े तो बुखार और बढ़ता है जब बुखार तेजी से हो जाता है तो सन्नी फिर बोलने वाला कुछ भी बोलता है इतना उसने जोर से चर्चा की और इतनी प्रगाढ़ता से भोजनों का विवरण दिया कि उसकी खुद की जीभ में लार आने लगी बच्चे तो उसे छोड़ के भागे महल की तरफ जब बच्चे भागने लगे आगे की छाया में और दूर खोने लगे सड़क पर तो मुल्ला भी दौड़ने लगा एक बार उसने अपने आप से कहा यह क्या कर रहा है नसरुद्दीन पर उसने कहा कि बात में जरूर कुछ मामला होना ही चाहिए नहीं तो बच्चे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर कौन जाने बोझ दिया ही जा रहा हो हर्ज भी क्या है देख तो लेना चाहिए चल के खुद ही झूठ को गढ़ा था तुम ख्याल करो ये कहानियां केवल कहानियां नहीं तुमने बहुत से झूठ गढ़े थे फिर धीरे धीरे तुम खुद ने ही उन पर तो विश्वास कर लिया जब तुम दूसरों को विश्वास दिला देते हो तो तुम्हें खुद विश्वास आ जाता है दूसरे के चेहरे में तुम अपनी तस्वीर देख लेते हो और भरोसा आ जाता है कि ठीक होना ही चाहिए दुनिया में जो लोग दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करने में लगे रहते हैं वे, वे ही लोग हैं जिनके भीतर अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया है। सज्जन विवाद नहीं करता सज्जन वक्तव्य देता है कह देता है जो उससे ठीक लगता है वो किसी विवाद के लिए उत्सुक नहीं वो कुछ सिद्ध करने को उत्सुक नहीं वो कोई तर्क वो कोई वकील नहीं वो कोई वकालत नहीं कर रहा है किसी सिद्धांत की अपने अनुभव की बात कह देता है उपनिषद जब पहली दफा पश्चिम में हुए तो अनुवाद करने वाले बड़े चकित हुए कि उपनिषितों में कोई तर्क नहीं सिर्फ स्टेटमेंट है वक्तव्य उपनिषित कहते हैं ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म हो मगर कोई तर्क नहीं देते कोई सिलोजिस्ट कोई अरिस्तु के ढंग का क्यों ऐसा है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं देते वक्तव्य देते हैं सीधे सादे वक्तव्य जानना हो तुम भी जान लो बाकी वो परिषद कर इसी सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है जब भीतर सब सिद्ध हो जाता है तो कौन फिक्र करता है किसी के सामने सिद्ध करने की तो एक तो वे लोग हैं जो दूसरों के सामने सिद्ध करके अपने को भरोसा दिलाना चाहते है और दूसरे वे लोग है जिन्होंने अनुभव कर लिया खुद सिद्ध हो गए अब वे किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते और मजा यह है कि जो दूसरे को चेष्टा करते हैं सिद्ध करने की खुद चाहे धोखे में पड़ जाएं, दूसरे को कभी धोखा नहीं दे पाते तुमने कभी कोशिश की कि जब भी तुम तर्क से किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो यह हो सकता है तुम उसका मुंह बंद कर दो तर्क तीखा प्रहार है किसी का मुंह बंद कर सकता है लेकिन क्या तुमने कभी यह पाया कि तर्क से तुमने कभी किसी दूसरे को विजय कर ली हो दूसरे के हृदय को जीत लिया हो मुंह बंद कर सकते हो मुंह बंद करने से कहीं हृदय जीता जाता है वह आदमी कस मसाएगा आदमी भीतर से तो जानता ही है कि मामला गलत है सिर्फ तुम तर्क दे रहे हो और तर्क को गलत से गलत बात के लिए भी दिए जा सकते है तर्क को कोई चिंता ही नहीं कि तुम किसके लिए दे रहे हो तर्क तो वैश्य है वो किसी के भी सांस जाने को तैयार है इसलिए तो कहा जाता है कि वकील और वैश्य स्वर्ग नहीं जा सकते किसी के संग साथ नहीं मुल्ला मुला नसुद्दीन एक दिन अपने वकील के घर गया और उसने जाके विस्तार से एक मुकदमा उसको चलने वाला है उसकी सारी बात कही सारी बात कहकर उसने कहा कि क्या ख्याल है आपका जीत सकूंगा या नहीं वकील ने कहा कि जीत 100 प्रतिशत निश्चित है इसमें तो कोई मामला ही नहीं तुम जीते ही हुए हो बस थोड़ा अदालत से गुजरना है प्रक्रिया अन्यथा तुम जीते हुए मुल्ला ने नमस्कार की और चलने लगा वकील ने कहा कहां जाते हो मेरी फीस और सारा इंसान उसने कहा को, को, कोई जरूरत नहीं ये तो मैंने विपक्षी की तरफ से सारी बात कही थी अब लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं ये तो मेरे विरोधी की तरफ से मैंने मामला पेश किया था और तुम कहते हो कि सौ प्रतिशत जीत तो मामला खत्म ही है हार ही जाने बेहतर मुकदमा जाने अदालत तक जाने की जरूरत क्या है लेकिन नसरुद्दीन गलत है वकील तो हर हालत में यही कहता है तुम तो अपने मुकदमा रखते तो भी कहता कि सौ से जीत है वकील तो हर हालत में कहेगा कि जीत है और ऐसा भी नहीं है कि जीत नहीं हो सकती सिर्फ बड़ा वकील चाहिए अदालत सत्य और असत्य के बीच थोड़ी निर्णय करती छोटे वकील और बड़े बीच वकील के बीच निर्णय करती कोई अदालत दुनिया में कैसे सत्य और असत्य का निर्णय कर सकेगी अदालतों का काम है सत्य और असत्य का निर्णय समाधि में ही तय हो सकता है कि क्या सत्य और क्या सत्य अदालत कैसे करेगी अदालत तो इतना ही कर सकती कि, कि किसकी तरफ से बड़ा वकील लड़ रहा है किसकी तरफ से छोटा वकील लड़ रहा है कौन ज्यादा फीस दे सकता है वो सत्य होकर निकल आता है कौन कम फीस दे सकता है वो असत्य हो जाता है अमीर जीत जाता है गरीब हार जाता है वकील है। पर निर्भर है तर्क पर निर्भर है कि तुम कितना महंगा और सुशन तर्क खरीद सकते हो बस तर्क का कोई पक्ष नहीं किसी के भी साथ हो लेता है सज्जन विवाद नहीं करता क्योंकि सज्जन का तर्क पर भरोसा नहीं अनुभव पर भरोसा है इसे थोड़ा ठीक से समझ लो पंडित का तर्क पे भरोसा है पंडित तर्क देता है वो सिद्ध कर सकता है कि ईश्वर है या नहीं ऐसे ही पंडित और दूसरे पंडितों को पैदा कर देते हैं जो नास्तिकों के पंडित है क्योंकि जब तुम तर्क देते हो कि ईश्वर है तुम ईश्वर को अदालत में खड़ा कर दिए अब नास्तिक भी तर्क दे सकता है बड़े तर्क दे सकता है कभी तुमने सुना कि कोई आस्तिक किसी नास्तिक को तर्क से आस्तिक बना पाया हो या कभी कोई नास्तिक किसी आस्तिक को तर्क से नास्तिक बना पाया हो तर्क से बदलाहट होती ही नहीं हृदय अछूता रह जाता है सारी बदलाहट हृदय की है भाव की है। तुम्हारा हृदय प्रेम से जीता जाता है तर्क से नहीं तर्क तो तुम्हारे हृदय के पास भी न पहुंच पाएगा फटक भी न पाएगा पास सज्जन तुम्हें जीतता है अपने होने से उसका व्यक्तित्व ही उसका एकमात्र तर्क उसका होना ही एकमात्र प्रमाण है मिस्त्र इकाहाट हुआ जर्मनी का एक बहुत बड़ा रहस्यवादी संत एक तर्कनिष्ठ पंडित उसके पास गया और उसने कहा एक हाश मैंने सुना है कि तुम ईश्वर में भरोसा करते हो तो मेरे सामने सिद्ध करो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं एक हाटने का चुनौती हम स्वीकार करते हैं लेकिन हमारे सिद्ध करने के ढंग अलग अलग है तुम बातचीत करोगे मैं मौन बैठूंगा तुम बुद्धि का फैलाव करोगे मैं हृदय को बहाऊंगा तो कह नहीं सकता कि हमारा मेल कहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अलग, अलग अलग तरह के लोग हैं मेरा होना ही प्रमाण है ईश्वर का मेरी तरफ देखो मेरी आंखों में झांको, क्या तुम्हें मेरी आंखों में वैसी झील दिखाई पड़ती है जिसका कोई अंत ना हो अगर दिखाई पड़ती है तो परमात्मा के बिना ये कैसे हो सकता है मेरे पास आओ मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लो अनुभव करो क्या कोई प्रेम तुम्हारी, तुम्हारी तरफ बहरा है अकार अगर अनुभव कर सको तो बिना परमात्मा के ये कैसे हो सकता है मैं प्रार्थना करने बैठूंगा तुम बैठो देखो हाँ से अपूर्व आंसू बहते हैं आनंद के तुम मेरे आंसुओं को समझो क्या बिना गहन प्रेम के ये संभव है क्या गहरी विरह वेदना के ये संभव है अगर परमात्मा हो तो इतना विराट प्रेम की प्यास मुझ में कैसे हो सकती तुम मुझे जानो शायद तुम पहचान लो लेकिन तर्क मेरे पास कोई भी नहीं मैं ही तर्क हूं संत स्वयं तर्क है और जो संत को समझ सकते हैं उनके लिए परमात्मा एक सिद्धांत हो जाता है क्योंकि संत ही असंभव है बिना परमात्मा के संत प्रमाण हो जाता है संत इस पृथ्वी के गहन अंधकार में उस महा प्रकाशवान की छोटी सी किरण माना की मिट्टी का दिया है मगर ज्योति उसी परमात्मा की और अगर तुम मिट्टी के दिए में जलती ज्योति को पहचान लो तो आकाश के महासूर्यो में भरोसा आ जाएगा लेकिन संत विवाद नहीं करता विवाद तो हिंसा है असज्जन का लक्षण है विवाद जबरदस्ती है तुम्हें दबाने की विवाद हिंसात्मक आक्रमण है तुम्हारे ऊपर विवाद का अर्थ है कि मैं सिद्ध करके रहूंगा और तुम्हें झुकना पड़ेगा विवाद तलवार है सूक्ष्म शब्दों की तर्क की लेकिन है तलवार और तुम विवाद के सामने अगर झुक गए अगर तुमने ऐसे तर्क मान लिए जिन्हें तुम्हारा हृदय इंकार करता था तो तुम भटक जाओगे तुम आस्तिक भी हो सकते हो तर्क मान के तब भी तुम आस्तिक न हो पाओगे क्योंकि आस्तिकता का कोई संबंध ही तर्क से नहीं है तुम नास्तिक भी हो सकते हो दोनों बराबर हैं। आस्तिक और नास्तिक में जरा भी फर्क नहीं है अगर तुमने तर्क के कारण विचार के कारण आस्तिकता और नास्तिकता को चुन लिया तुम में कोई बहुत फर्क नहीं है तुम एक ही नदी के दो किनारे हो फर्क तो उस आदमी में है जिसने तर्क के कचरे को एक तरफ फेंक दिया और हृदय की पुकार सुनी आवाहन सुना अपनी ही गहराइयों का धरातल पर सतह पर जो हो रहा था उसकी चिंता छोड़ दी विचार की तरंगों की गहन में उतरा भीतर की पुकार सुनी और उस भीतर की पुकार के सहारे चलने लगा वही आस्तिक है लेकिन उसको आस्तिक कहना भी ठीक नहीं क्योंकि तो वो नास्तिक के विरोध में नहीं वस्तुतः वो आस्तिकता नास्तिकता के पार हो गया क्योंकि तर्क के पार हो गया सज्जन विवाद नहीं करता वो कुछ भी सिद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं है अगर उसका होना ही काफी प्रमाण नहीं है तो वो चिंता नहीं करता क्योंकि जब उसका होना ही प्रमाणित नहीं कर सकता तो और क्या प्रमाणित करेगा बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं जानता जो बहुत बातें जानता है वह बुद्धिमान नहीं बुद्धिमान व्यक्ति एक ही बात जानता है उसका सारा जानना एक का ही जानना है वो हजार ढंग से वही कहता है वो एक ही कहता है उसका स्वर एक है बात वो कोई भी चुने कभी वीणा पर बजाए कभी बांसुरी पर कभी सितार को छेड़े कभी तबले पर मृदंग पर। स्वर एक है उसका गीत एक है वो गाता एक ही बात है मैं तुमसे रोज बोलता हूं और ऐसा रोज बोलता रह सकता हूं अनंत काल तक मगर मैंने तुमसे एक बात छोड़कर दूसरी बात नहीं कही बहुत बहुत द्वारों से मैं तुम्हें एक ही द्वार पर ले आया हूं बहुत बहुत शब्दों से एक निश्द की तरफ ही इशारा किया है लाव से कहता है बुद्धिमान आदमी बहुत बातें नहीं जानता वो एक को ही जान देता है क्योंकि उस एक को ही जान देने से सब जान लिया जाता है उद्दालक का बेटा स्वत के घर लौटा तो उसके पिता ने पूछा तू क्या क्या जानकर लौटा है तो उसने कहा सब जानकर लौटाऊ ज्योतिष गणित व्याकरण भाषा भूगोल इतिहास पुराण वेद स्मृतियां सुर्तिया सभी जान के लौटाऊ बाप ने कहा तूने वो एक जाना या नहीं जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है। स्वित के बहुत अकड़ से आया था सब जान के आया था माण पत्र लेके आया था गुरुकुल से गुरु ने बड़ी प्रशंसा की थी क्योंकि बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था स्मृति उसकी अपार थी वेद कंठस्थ हो गए थे सोचा था बाप बहुत प्रभावित होगा और बाप ने एक अजीब सा सवाल पहले ही क्षण में पूछ लिया कि बेटा जमीन पर गिर गया अहंकार टूट गया कहा कि नहीं उस एक को तो जान के नहीं आया जिसको जानने से सब जान लिया जाता है सब जान के आया हूं एक का मुझे कोई भी पता नहीं गुरुओं ने उसकी बात ही नहीं की ये सवाल ही वहां नहीं उठा तो बाप ने कहा वापस जा सब जानने से क्या होगा ये तो सब आसार है तू तो एक को ही जान के लौट तू से एक को ही जान लेने से सब जान लिया जाता है वापिस लौट गया सिर्फ के एक को जानने लाओ से कहता है बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं जानता है जो बहुत बातें जानता है वह बुद्धिमान नहीं है बहुत के जानने का आग्रह इसलिए होता है कि तुम एक से चूक रहे हो एक को पालोगे तृप्त हो जाओगे जानने की प्यास ही बुझ जाएगी इसलिए बहुत बातें जानते हो जानने की चेष्टा करते हो और जान ले और जान ले क्योंकि प्यास मिटती नहीं तुम्हारा ज्ञान जिसको तुम ज्ञान कहते हो कितना ही पिए चले जाओ कंठ सूखता ही चला जाता है प्यास मिटती नहीं प्यास नहीं मिटती तो मन होता है हो, और पियो और पियो शायद पर्याप्त नहीं पी रहे इसलिए आदमी ज्ञान को इकट्ठा करता चला जाता है वो ज्ञान का सागर हो सकता है लेकिन प्यास न मिटेगी क्योंकि सागर से कहीं प्यास मिटी स के लिए तो छोटा सा एक का झरना चाहिए बड़े से बड़ा सागर भी प्यास ना बुझा सकेगा वो बहुत खारा है तुम सब जान लो सागर जैसा तुम्हारा ज्ञान हो जाए विस्तीन फिर भी तुम प्यासे रहोगे तृप्ति तो उसके झरने से मिटती है तृप्ति तो उसके झरने से होती है, वो एक का झरना है उस एक को ही उपनिषद ब्रह्म कहते उस एक को ही लाओ से ताओ कहता है उस एक के तुम जो भी नाम देना चाहो दे दो परमात्मा कहो निर्वाण कहो सत्य कहो पर वो एक और वो एक तुमसे दूर नहीं तुम्हारे भीतर है असल में जो स्वयं को जान लेता वो सब जान लेता क्योंकि स्वयं सब का सार संचित स्वयं के भीतर सारा ब्रह्मांड छिपा है छोटे से पिंड में अनंत आकाश समाया है तुम्हारे छोटे से हृदय में वो बीज रूप है ये विराट वृक्ष रूप है बीज को जिसने जान लिया उसने पूरे वृक्ष को जान लिया क्योंकि बीज में सारा ब्लूप्रिंट है पूरे वृक्ष की एक एक पत्ती छिपी अभी प्रकट नहीं हुई है छिपी है तुम्हारे भीतर सारा ब्रह्मांड छिपा है इसलिए वो कहते हैं तत्वमसि वह तुम ही हो ये के जब गुरु के पास गया गया तब ये वचन बोला वापस लौटा उसने गुरु से कहा उदास होकर चिंतित होकर इतना सब सीखा लेकिन पिता प्रसन्न ना हुए और उन्होंने एक सवाल किया जिसका मैं जवाब ना दे पाया उन्होंने पूछा उसे एक को जाना जिसको जानने से सब जान दिया जाता है गुरु ने कहा तत्व मसी स्वेत के ठू वह तू ही है श्वेत के ठू जिस एक की तेरे पिता ने बात उठाई अच्छा हुआ तू वापिस आया, क्योंकि हम उस एक का इशारा कभी कर सकते हैं जब कोई प्यासा हो गया है इसके पहले तू ने और सबके जानने के लिए चेष्टा की जिज्ञासा की वो तूने जाना अब तू एक की जिज्ञासा लेके आया अब तू उसे भी जान लेगा लेकिन वो तू ही है इसलिए कहीं और नहीं जाना है भीतर जाना है किसी और से नहीं पूछना है भीतर डूबना है अब शास्त्र बेकार है उच्छिस्ट अब वेदों में कुछ सार नहीं क्योंकि वो तू तो न वहां तो मौन में उतरना है बुद्धिमान एक को जानता है और एक को जान के सब को जान लेता है बुद्धिहीन अनेक को जानता है और अनेक को जान जान के एक को भी खो देता है एक साधे सब साधे और जिसने एक को साध लिया उसने सब साध लिया और जिसने अनेक को साधना साया साधना चाहा तो तीन तेरह बात हो गया वो खंड खंड हो गए अनेक के साथ अनेक हो गए इसलिए तो तुम एक भीड़ हो अभी तुम्हारे भीतर व्यक्तित्व नहीं एक नहीं तो व्यक्तित्व कैसे होगा तुम तो एक भीड़ हो बहुत तरह के लोग तुम्हारे भीतर सुना है मैंने कि बाजी जब अपने गुरु के पास गया तो जैसे ही गुरु के झोपड़े में प्रविष्ट हुआ और कहा कि मैं सब छोड़ के आ गया हूं आपके चरणों में अब और प्यासा न रखे अब मुझे तृक कर देजीत के गुरु ने ऐसा चारों तरफ देखा सन्नाटा था और कोई न था बाजीत खड़ा था और गुरु ने कहा तू आ गया वो तो ठीक लेकिन ये भीड़ क्यों साथ लेके आया है वहां कोई था ही ना बसजीद ने लौट के पीछे देखा खुद भी कि कोई भीड़ है आस कोई भी ना था बासजीद ने कहा कैसी भीड़ मैं बिल्कुल अकेला आया हूं के गुरु ने तो आंख बंद कर और बीड़ को पाया कहते हैं बाईजीत ने आंख बंद की और बील को पाया क्योंकि तुम अभी एक नहीं हो बहुत हो पत्नी के सामने तुम्हारा कोई और चेहरा है ग्राहक के सामने दुकान पे तुम्हारा कोई और चेहरा है बेटे के सामने तुम्हारा कोई और चेहरा नौकर के सामने तुम्हारी अकड़ी और अमीर को देख के तुम कैसी पूछ हिलाने लगते हो गरीब को देख के कैसे आकर जाते हो तुम्हारे कितने चेहरे तुम्हारे कितने रूप है, ये भीड़ है तुम्हारे भीतर तुम्हारे भीतर अभी एक स्वर तो बजा ही नहीं तुम हो कौन तुम अभी पूछोगे मैं कौन हूं उत्तर ना पाओगे क्योंकि बहुत उत्तर मिलेंगे कोई कहेगा कि तुम फलाने के बेटे हो तुम फलाने के बाप हो तुम उसके पति हो तुम इसके नौकर हो उसके मालिक हो तुम पूछोगे मैं कौन हजार उत्तर आएंगे दीक्ष उत्तरों से घंटी गूंज उठेगी उनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है क्योंकि एक ही तुम हो सकते हो ना तो तुम किसी के पति हो और ना किसी के मित्र ना किसी के शत्रु इन सब को छोड़ो तुम अपने में क्या हो ये तो दूसरों से संबंध है ये तुम्हारा होना नहीं है ये तुम्हारा अस्तित्व नहीं है तुम्हारा स्वरूप नहीं है ये तो नाटक में मिले तुम्हें अभिनय कभी बाप हो कभी बेटे हो कभी मित्र हो कभी शत्रु ठीक है लेकिन ये तुम नहीं हो तुम्हारा मौलिक स्वरूप क्या है जो तुम जन्म के पहले थे जो तुम मरने के बाद हो जो तुम समाधि के एकांत एक में होगे वो तुम कौन हो एक को जान लेता है जो जान लेता है मैं कौन हूं उसने सब जान लिया इसलिए हम ज्ञानी को सर्वज्ञ कहते हैं सर्वज्ञ का ये मतलब न मत समझना जैसा की समझ लिया जाता है लोग बिल्कुल लिटरल शब्दों को पकड़ लेते हैं महावीर के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि वो सर्वज्ञ तो जैनों ने बिल्कुल ऐसा पकड़ लिया है कि जैसे अगर महावीर से तुम पूछो कि साइकिल का पंचर कैसे जोड़ा जा सकता है तो वो बता देंगे सर्वज्ञ तुम्हारी कार बिगड़ गई तो वो मैकेनिक का काम कर देंगे कि तुम्हें बुखार चढ़ा है तो वो प्रिस्क्रिप्शन दवाई का लिख देंगे सर्वज्ञ का ये मतलब नहीं है सर्वज्ञ का इतना ही मतलब है जिसने स्वयं को जाना उसने सब जान लिया जो जानने योग्य कोई साइकिल का पंचर जोड़ने की कला जानने योग बात है उसकी उपयोगिता होगी सत्य उसमें कुछ भी नहीं है उपाधेयता होगी लेकिन आतंक कोई भी सार उसमें नहीं महावीर ने सब जान लिया इसका केवल इतना अर्थ है कि एक को जान लिया जिसमें सब छिपा है लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि तुम उनसे कुछ भी पूछोगे तो जान लिया लेकिन जैनों ने ऐसी हवा उड़ाई कि महावीर सर्वज्ञ और वो सब जानते बुद्ध ने बड़ी मजाक की है फिर बुद्ध की मजाक सार्थक है बुद्ध ने महावीर की मजाक नहीं की है जैनों की ही मजाक की है लेकिन महावीर की मजाक करनी पड़ी क्योंकि ये जैन अपनी मूहता को महावीर के सर्वज्ञ के सहारे संभाल रहे हैं महावीर की सर्वज्ञता इनकी मूहता के लिए आधार बन रही तो बुद्ध ने बड़ी गहरी मजाक की है और बुद्ध ने कहा है की कोई कोई कहते हैं कि ज्ञातपुत्र महावीर सर्वज्ञ है लेकिन मैंने ये भी सुना है की ज्ञातपुत्र महावीर कभी कभी ऐसे मकान के सामने भीख मांगने खड़े हो जाते हैं जिसमें वर्षों से कोई नहीं ऐसी सर्वज्ञा यह भी पता नहीं कि इस घर में कोई रहते नहीं वर्षों से खाली पड़ा उसके सामने भीख मांगने खड़े हो जाते हैं एक ऐसी सर्वज्ञ राह पे चलते है अंधेरा होता है सुबह का सोए कुत्ते के पूछ पे पैर पड़ जाता है जब कुत्ता भोंगता है तब पता चलता है कि कुत्ता है ये कैसी सर्वज्ञ बुद्ध महावीर का मजाक नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुद्ध कैसे महावीर का मजाक कर सकते हैं? वो तो अपना ही मजाक होगा जैनों का मजाक कर रहे हैं वही कह रहे हैं, कैसे मूड हो तुम जी के समय भी भीख मांगते हैं जहां कोई नहीं है फिर तुम सर्वज्ञ कहे जा रहे हो सर्वज्ञ का अर्थ इतना है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने जो जानने योग्य है वो सब जान लिया ये तो सब न जानने योग्य बातें हैं इनको जान के भी क्या होगा बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं जानता है। एक को ही जान लेता है सार को पकड़ लेता है सूफियों में कहानी एक सम्राट यात्रा को गया लौटते समय उसने अपनी पत्नियों को लिखा उसकी एक हजार पत्निया थी। कि मैं आ रहा हूं, हूं। तो किसी ने हीरे के बहुमूल्य आभूषण मांगे किसी ने स्वर्ण के बहुमूल्य पात्र बुलवाए किसी ने अनूठी सुगंधियों को लाने के लिए लिखा अलग अलग हजार पत्नियां थी सम्राट ने उनके पत्र देखे और फाड़ के फेंकता गया सिर्फ एक पत्नी ने लिखा था कि तुम घर वापिस लौटाओ तो यही भेंट और कुछ चाहिए नहीं तुम आ गए सब आ गए ज्ञानी परमात्मा को मांगता है अज्ञानी और सब सब मांगता है ज्ञानी सिर्फ एक को जान लेना चाहता है एक आ गया सब आ गया प्रीतम आ गया सब आ गया और भेट की बात ही बेहोती है तो उस पत्नी ने कहा तुम्हें पा लिया सब पा लिया क्या इसका मतलब ये हुआ कि सम्राट के आ जाने से हीरे जवाहरातों के आभूषण आ जाएंगे कि स्वर्ण कलश आ जाएंगे कि सारी दुनिया की संपदा आ जाएगी नहीं ये मतलब नहीं होगा अगर ऐसा तुम समझे तो गलत समझे लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए सब आ गया हीरे जवाहरात आ गए स्वर्ण कलश आ गए प्रेमी के आने में सब आ गया तुम्हें दिखाई भी ना पड़ेगा कि तुम्हें तो सिर्फ प्रेमी आता दिखाई हृदय में प्रेम हो उसके लिए सब आ गया कुछ पाने योग और बचागी ना लाने की कोई जरूरत ना थी तुम आ सब आ गया बुद्धिमान एक को जान लेता, है निर्बुदि अनेक के पीछे दौड़ता भटकता और पागल हो जाता अनेक के पीछे दौड़ोगे तो पागल हो ही जाओगे बहुत सी नावों में एक साथ यात्रा कैसे करोगे बहुत दिशाओं में कैसे चलोगे एक की खोज वाला धीरे धीरे धीरे धीरे शांत होकर विमुक्त हो जाता अनेक की खोज वाला धीरे धीरे अशांत होते होते विक्षिप्त हो जाता विक्षित्तता और विमुक्तता ये दो छोर मध्य में खड़े हो तुम अगर अनेक की खोज तो की तो अगर की खोज की तो पागलपन मिटता जाएगा शांत हो जाओगे प्रफुल्लित हो जाओगे फिल जाओगे एक मेधा प्रकट होगी एक प्रतिभा का प्रकाश आने लगेगा जैसे जैसे एक की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे संगठित होने लगोगे जैसे जैसे एक के पास पहुंचोगे वैसे वैसे भीड़ छटने लगेगी तुम भी एक होने लगोगे क्योंकि समान ही समान को जान सकता है जब तुम एक हो जाओगे तभी तुम एक को जान पाओगे जब तुम अनेक हो जाओगे तभी तुम अनेक के साथ संबंध बना पाओगे अनेकता विक्षिप्ता में ले जाएगी एकता विमुक्ति संत अपने लिए संग्रह नहीं करते दूरों को दान देते और स्वयं बढ़ती प्रचुरता को उपलब्ध होते हैं संत अपने लिए संग्रह नहीं करते क्योंकि अपने लिए जीते नहीं दो तरह के जीने के ढंग एक तो अपने लिए जीने का ढंग है जो तुम जानते हो और इसीलिए परेशान हो अपने लिए जो जी रहा है वो सारी दुनिया की शत्रुता में जिएगा सब दुश्मन है जो अपने लिए जीरा है शत्रुता उसका आधार है जो अपने लिए जीरा है वो जी ही ना पाएगा शत्रुता में ही उसका जीवन में दूसरे के जीता है मित्रता उसका आधार है अब कोई डर ही न रहा किसी से कुछ कोई दूसरा छीन ही नहीं सकता हम दूसरे के लिए ही जी रहे हैं महावीर ने कहा है मिट्टी में सब भुएस वैरम मज न के नहीं मेरी मित्रता है सबसे सारे भूमंडल से सब भुएस और वैर मेरा किसी से भी नहीं कोई कारण ही नहीं ना बैर का, का मैं तो महत्वाकांक्षा न रही स्वयं के लिए जीने का पागलपन तो न रहा वासना की जगह करुणा जीवन बड़ी पुरानी भारतीय कथा है कि देव दानव और मानव तीनों प्रजापति के पास उपस्थित हुए ठीक दृष्टि के प्रारंभ में और उन्होंने कहा हमें उपदेश दे हम क्या करें प्रजापति ने कुछ उपदेश नहीं दिया जोर से निनाद किया दो दो दो ये तो निनाद दो दो केवल दीवाओं ने सोना वस्तुता प्रजापति ने दो, दो दो दान दान दान ऐसा कहा ना था सिर्फ इतना ही कहा था दा दा दा देवताओं ने सुना दाह निश्चित अर्थ है दान दो मानवों ने मानवों ने मनुष्यों ने सुना दाह दमन दबाओ अपने अनुसार ही तो सुना जाएगा प्रजापति ने तो दानवों ने क्या समझा उन्होंने समझा दुष्टता दा उन्होंने व्याख्या की दुष्टता क्रूरता छीनो सताओ देवताओं ने समझा दो दान करुणा मनुष्यों ने सोचा दबाओ अपनी वासनाओं को इच्छाओं को दमन संयम जो हम हैं जो कहा जाता है वो नहीं सुनते वो हम सुन भी कैसे सकेंगे संत अपने लिए संग्रह नहीं करते इसलिए नहीं कि संग्रह बुरा है बल्कि इसलिए कि संतों ने अपने अनुभव से जाना है कि जितना तुम संग्रह करोगे उतना ही तुम दीन होते चले जाओगे दरिद्र हो जाओगे जितना तुम दोगे उतने ही समृद्ध हो जाओगे असल में तुम उसी चीज के मालिक होते हो जिसने तुम दे सकते हो तुमने कभी दे के देखा लेकिन परितृप्ति नहीं हो सकती भीतर एक बेचैनी होती भीतर पूरे प्राण आकुल होते कुछ तुम कर रहे हो जो तुम्हारी प्रकृति के विपरीत अंगठा बेचैनी क्यों परेशानी क्यों अगर तुम अपनी बेचैनी के इंगित को भी समझ लो तो तुम समझ जाओगे कि कुछ तुम्हारी प्रकृति के प्रतिकूल हो रहा है लेकिन तुम साधारण सी चीज किसी को बेट दे देते हो किसी मित्र को किसी के विवाह में किसी के जन्मदिन पर या अकारण किसी गरीब को कुछ दे देते हो राह चलते बेकारी को दो पैसे दे देते हो देते वक्त तुमने देखा तो प्रतिकूल अगर तुम्हें दान देते वक्त परितृप्ति न मालूम हो तो समझना कि तुमने दान गलत कारणों से दिया अन्य परित्रृप्ति होगी अब कोई राजनेता आ गया कि चुनाव में आपकी सहायता की जरूरत देना तुम चाहते नहीं लेकिन अगर न दो तो ये आदमी कभी न कभी बदला ले सकता है कहीं जीत गया चुनाव तो फिर झंझट खड़ी करेगा तो दे देना अच्छा है होशियार तो आदमी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार को दे देते तुम शांत रहो क्योंकि तुमसे शैतान होने की संभावना तुम कभी भी शैतानी कर सकते हो तीन समय पूछा कि तुम्हारे इलाके से दो आदमी चुनाव में खड़े हुए दोनों में तुम किसको अच्छा समझते हो उसने कहा दोनों एक दूसरे से ज्यादा बुरे दोनों एक दूसरे से ज्यादा बुरे लेकिन परमात्मा का धन्यवाद सुक्र अल्लाह का उसने कहा कि केवल दो में से एक ही चुना जा सकता है नहीं तो और मुसीबत होती शुक्र अल्लाह का कि दो में से एक ही चुना जा सकता है यही एक आशा है बाकी दोनों दूसरे से बुरे तो आ जाता है उसको भी देना पड़ता है मुस्कुरा कर देना पड़ता है लेकिन भीतर तुम्हें बेचे नहीं मालूम होती सुख नहीं मालूम होता राह पे भिकमंगा मांगने खड़ा हो जाता है तो दो पैसे तुम देते हो लेकिन परितोष नहीं होता परितोष तो तभी होगा जब तुम हृदय से देते हो और कोई कारण देने का नहीं अगर कारण है तो वो दान ही ना रहा वो भी धंधा का हिस्सा है सौदा है वो भी बाजार में प्रतिष्ठा खरीद रहा है दो पैसे देके मंगे को उसको तुम मूल और ब्यास से वसूल करके रहोगे इसी बाजार से वसूल करोगे इसी राजनेता को जिसको तुमने हजार रुपए दे दिए चुनाव में लड़ा के के के लिए लाइसेंस निकलवा सब सौदा है लेकिन सौदा नहीं है इसके आगे पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता जितना दिया कि रोक के उसको गमाने को वो राजी नहीं दूसरे के लिए जीते क्योंकि उन्होंने ये जाना कि जितना तुम दूसरे के लिए जीते हो उतना ही तुम्हारा जीवन परमात्मा में होता जाता है परमात्मा अपने लिए नहीं जीता इसलिए तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता कभी वृक्ष के लिए जीता है तो वृक्ष दिखाई पड़ता है कभी झरने के लिए जीता है तो झरना दिखाई पड़ता है कभी फूल के लिए जीता है तो फूल खिल जाता है कभी आदमी के लिए जीता है तो आदमी प्रकट होता है परमात्मा को तुम सीधा कहीं ना पा सकोगे क्योंकि वो अपने लिए जीता ही नहीं इसलिए तो मुसीबत है नाश्ते पूछता कहाँ है दर्शन करवा दो उसका दर्शन नहीं करवाया जा सकता अगर वो अपने लिए जीता होता तो जीता है सब होकर जीता है उसका अपना अलग होना नहीं है फूल में पत्ते में पहाड़ में चमकारों में जहाँ है वही है जिस दिन तुम समझोगे इस राज को कि परमात्मा सब में जी रहा है उस दिन तुम पाओगे की संत होने की एक ही कला है की तुम भी सब में जीना शुरू कर दो जितने जितने तुम अपने में कम जियोगे उतना ही उतना पाओगे महाजीवन तुम पर उतरने लगा वह दूसरों के लिए जीते हैं स्वयं समृद्ध होते चले जाते हैं लेकिन संग्रह नहीं करते जीते हैं दूसरे के लिए और स्वयं समृद्ध होते चले जाते हैं संत एक भीतरी समृद्धि से जीता है उसकी प्रचुरता आंतरिक है वो भीतर से भरा हुआ जीता है आपूर्ण से बहता हुआ जीता है उसकी संपदा आंतरिक है और जितना ही वो बांटता है ये संपदा बढ़ती जाती बाहर की संपदा को बांटो घटेगी भीतर की संपदा को रोको घटेगी बाहर की संपदा को बांटो समाप्त हो जाएगी भीतर की संपदा को बांटो बढ़ती चली जाएगी दूसरों को दान देते हैं और स्वयं बढ़ती प्रचुरता को उपलब्ध होते हैं स्वर्ग का ताव आशीर्वाद देता है लेकिन हानि नहीं कर, ही करता और अगर हानि होती तो तुम्हारे अपने कारण होती तुम आशीर्वाद को भी अभिशान में बदलने में बड़े कुशल हो तुम अभिशाप को भी झेलते हो और आशीर्वाद को भी अभिशाप बना लेते हो लेकिन परमात्मा की तरफ से कोई अभिशाप नहीं आता अगर तुम्हारा जीवन अभिशप्त हो तो समझ लेना कि तुम परमात्मा के विपरीत जी रहे हो तुम अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रहे हो तुम संघर्ष कर रहे हो तुम्हारे लाओ से टिका बैठा रहा होगा वृक्ष से शांत मौन देखता रहा होगा प्रकृति को टूटा एक पत्ता वृक्ष से गिरने लगा नीचे हवा ने कभी उसे बाएं उड़ाया तो बाएं चला गया हवा ने कभी दाएं झुकाया तो दाएं चुप गया पत्ते ने कोई संघर्ष न किया वो हवा से लड़ा ही नहीं वृक्ष से टूटने के समय भी उसने कोई जिद न की कि मैं जुड़ा ही रहूं चुपचाप टूट गया पीछे उसने घाव भी ना छोड़ा वृक्ष में शायद वृक्ष को पता भी ना चला हो कि कब सूखा पत्ता जरा जी पुराना होके गिर गया पक गया और गिर गया हवा ने नीचे गिरा दिया तो पत्ता जमीन पर उसकी मंजिल को ही मैंने अपनी मंजिल बना लिया और मुझे कुछ पता नहीं कि उसकी मंजिल क्या है लेकिन होगी कोई अपनी नियति को मैंने अलग ना बांटा मैंने अपने को अलग थलग खड़ाना किया मैं नदी की धार में बहने लगा धार जहां ले जाए वहीं जाने लगा और तत्म सब रूपांतरित हो गया संघर्ष सत्य को पाने का मार्ग नहीं समर्पण और जैसे ही तुम समर्पित हो अचानक तुम पाते हो सब तरफ से उसके आशीर्वाद बरसने लगे वो सदा से बरस रहे थे लेकिन तुम उल्टे जा रहे थे और तुम उन्हें अभिशाप में रूपांतरित कर रहे थे चेष्टा परिणाम है समग्र से पृथक होने की जो तुम्हारी धारणा थे वही तुम्हारा नर्क है समग्र के साथ तुम एक हो गए स्वर्ग का द्वार खुल गया आजित